हेलो हाँ राकेश जी हाँ जी सर पूरी सर हाँ वो ऑनलाइन के पूछ लीजिए वो अब उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर वो आंसर करते हैं तो छोड़ दीजिए चलो ठीक है दूसरा मैं ये बोल था देखिए एक मेरे को आइडिया आया है, है? आप तो आप वैशाली में तो प्रचार करते ही हैं थोड़ा सा इस तरह से क्यों नहीं करते हम कि हम जो है मतलब जो वहाँ के कॉलोनी वाले हैं हेलो हाँ जी बोलिए हाँ, हम वहाँ के कॉलोनी वाले हैं जहाँ पर हम हम वो से जो है वोटर वो लिस्ट ऐसी जो है वोटर वो, वो सूची निकाले पोलिंग बोर्ड का पूरा सूची निकाले ठीक ठीक के आपके पास में से ठीक है फिर हम जो है मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट से जो है वहाँ पे परमिशन ले लें ठीक है वो प्रेसिडेंट को भी पह, पहले सब पहले सबसे प्रेसिडेंट को ही बताएं वो चीज ठीक थी, थी. है तो वो अगर वो राजी होता है तो फिर हम जो है मतलब वो घर घर जाके वो उनको बताएं ठीक है क्योंकि हमारे पास उस टाइम वो ट्रेडिंग उन लोगों को तो पहले से ही होगा तो हम उनसे मतलब एस एम कराने के लिए और वो वो जो है फोटो लेने के लिए अगर वो दादी है तो हम उनको बोल सकती है आपको है इसमें आप लिख के जो फोटो दे दो और एस कर दो एस एम कर दो क्या बोलते हैं वो तो कर सकते हैं उसमें थोड़ा दी है पर वही है ना कि वो की वो उसके थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लोगो ऐसी मिलकर उनको समझाना पड़ेगा आप, आपने आइडिया दिया था ना कि अगर अगर राजी होता है तो वो अपने एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हैं हाँ वो तो ठीक है पर मैंने तो ट्राई करके देखा था शुरू में तो किसी ने परमिशन तो ही नहीं थी पेट डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं परमिशन थी किसी ने तो नहीं दिया यहाँ तो, तो... कॉलोनी में नहीं देते हैं कॉलोनी में मतलब आपको अपने एरिया में करना है तो आप किसी को जिस तरह से हम पर्चा किसी को मिलता हूँ उस तरह से कर सकते हैं और उसका कोई वो नहीं है वो मैं मैं सोचता हूँ कि आप आप तो अपने एरिया में बांट ही हैं ठीक है तो मतलब आप जो है दो चार जगह पे जो है वो वो हम मतलब पहले पोलिंग बोथ से वो वो जो देख लेते हैं ठीक है तो उधर के एरिया के जो है आप अप्रोच करें उनको जो है मतलब साथ में उनको इन्फॉर्मेशन भी दीजिए टीसी पी अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर हम उनके एरिया में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे मैं भी आऊंगा क्या बोलते हैं और आप क्या, क्या सोचते हैं अगर नहीं नहीं मानते तो ठीक है नहीं मानेंगे कब कब हमने कभ उनको जो निकलिए वो तो वो चीज करना है इस तरह का तो या तो आप अगर इस तरह से करना चाहते हो तो आप जितनी भी सोसाइटी है मतलब तो पहली बात है कि कौन लोग करना चाहते है तो कौन टाइम देना चाहते हैं ये इश्यू है नहीं टाइम देने की बात है ना की आपको किसी एरिया में करना है किसी अपार्टमेंट में परमिशन दे दिया आपको कि आप आके यहाँ पे मीटिंग कर लो ये सब कर लो या हम हम मीटिंग का डे बताते हो और आप जाकर उनको उन लोगों को आप सारी डिटेल दे सको दे इस अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हो तो वो लोग कौन लोग हैं जो टाइम दे सकते हैं मेन इशू तो ये है अगर आ, वो लोगों को टाइम देना ताँग चाहते हैं अच्छा रहता है लोग घर में रहते हैं संडे बात है की अगर आप अगर ये करना चाहते हो तो पहले आप बहुत सिंपल तरीका की जितनी भी सोसाइटियों की वेबसाइट भी बनी होती है इन सोसाइटियों की तो उन सोसाइटियों को आप लेटर भेजकर आप परमिशन दे सकते हो अगर वो कोई ईमेल ईमेल से से तो परमिशन देता है तो फिर हम लोगों से मीटिंग कर सकते हो आप इस तरह से ऐसी तो ढूंढने हाँ, तो की जरूरत नहीं है आपको मेरे हिसाब से हाँ, क्या ढूंढने की जरूरत नहीं है एरिया ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको जो भी सोसाइटी अगर परमिशन देती है फिर उसका वोटर लिस्ट में जो है ढूंढ लेंगे हाँ वो वो चीज तो आप लिस्ट ले सकते हो तो हैं। हम वो उसका जो है चाबी लेंगे जब मान लो की सोसाइटी हमको परमिशन दी है ठीक है तो दो तो चीज कर सकते हैं हम उनका जो है मतलब उनको बोल सकते हैं आप मीटिंग आप ये बटवा सकते हो बोलेंगे अगर बोलेंगे नहीं बटवा सकते तो कोई बात नहीं बंटवा सकते हैं और तो है। बोलेंगे की आप मीटिंग कोई रखवा सकते हो सन्डे को बोलेंगे हाँ कर सकते हैं तो ठीक है अच्छा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं तो फिर हम तीसरा उनको बोलेंगे हम डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं तो मतलब ये तीन ऑप्शन उनको दे सकते हैं अगर कोई राजी होता है तो ठीक है ये तीन चीज जो है हम करना चाहते हैं मीटिंग या जो है मतलब या या जो है डोर टू डोर कैंपेन जो है ठीक है तो उसमें आप पर्चा बंटवार अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो अपने एरिया में पर्चा बंटवार हो जाए इसके लिए पहले से ताकि लोगो को जानकारी हो जाए और लोगो जो है मतलब इंटरेस्ट जिनको होगा वो आएंगे मीटिंग में या जो है दोर दोर के उनको पहले होगा कि ऐसे किस तरह से समझाएंगे वो मतलब वो फील होनी चाहिए ना हमारे पास मतलब की मतलब जैसे आप कहोगी मैं अगर कमीशन किसी भी लेता हूँ तो आप आओगे या कौन लोग आएंगे मतलब उनको समझाने के लिए तो वो चीज नहीं है ना हमारे पास अभी आज की तो वो प्रेसिडेंट बताएंगे ना कि ये आएंगे जो है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप जिस एरिया में करते हैं उद, उधर से शुरू किया जाए तो वो तो मेरे एरिया तो पोष एरिया है पोष एरिया में आपको पहले परमिशन देनी पड़ेगी सोसाइटी वाले परमिशन तो तो देते तो हैं देते हैं नहीं ज्यादा ऐसी ज्यादा क्या होगा की वो परमिशन नहीं देंगे ठीक है एक चिट्ठी लिखेंगे वो परमिशन नहीं देंगे जो ठीक है ज्यादा ऐसी ज्यादा यही होगा ना ठीक है छोड़ देंगे दोस्तों नहीं तो फिर आप अपने घर के आसपास ट्राई करते मतलब आपके घर के आसपास भी तो है सोसाइटी मतलब आना तो आपको पड़ेगा ना मतलब माल लोग गाजियाबाद में कोई परमिशन देता है आपको माल लोग गाजियाबाद में कोई परमिशन देता है कि की एसमेंट सुनेता वेबसाइट के बारे में आप हमें बताओ तो तो फिर आप आओगे ना मतलब मैं यही करूँ तो नहीं आ, मैंने आज वो उनसे बात की वो अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा हमको इसके बारे में पता करना पड़ेगा ठीक है तो और वो मतलब हमारे को अभी उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है ठीक है तो अभी गु, गु, गु, गु, आप इस आप इसको इसमें अगर मान एक्चुअली वो नई चीज पूछनी है पोलिटिकल इशू है इसलिए वो कोई कंपनी है ना इसको सोचने वो सोच समझ के करेगी पॉलिटिकल तो करते हैं वो सर्वे करते हैं उन्होंने मुझे दिखाया पर वो पॉलिटिकल और इस पोलिटिकल में अलग चीज है ना मतलब हम हमें ऐसी मेरे को लग रहा है कि जो है मतलब आपके एरिया से करना बेटर रहेगा ठीक है तो आ, उसमें एक तो पॉसिबिलिटी है तो आप, आप मतलब आपके एरिया में करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे एरिया में प्रॉब्लम नहीं है पर आना आप पड़ेगा मैं मैं तो आ जाऊँगा संडे को रखेंगे जो है ठीक है मैं आ जाऊंगा मैं जो है मतलब आपको शुरुआत आप करेंगे परमिशन के लिए जो है मैं चिट्ठी यहाँ तो आप मुझे बोल देंगे ईमेल है तो मैं ईमेल तो मैं खुद ही भेज सकता हूं ठीक है बाय हेंड भेजना तो आप थोड़ा हेल्प करेंगे उसके बाद जो है डोर टू डोर कैम्पेनिंग में मैं पक्का हूँ मतलब मेन तो वो मीटिंग ही चाहेंगे पहले की आप कौन वो आप, आप क्या करते हो वो सब तो सही होगा मीटिंग हो सकती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है ठीक है मीटिंग ही पे फोकस करना चाहिए हाँ, कोई भी परमिशन देगा पहले वो आप कौन हो आप क्या हाँ, चाहते हो मतलब तो, मीटिंग के लिए उनको तो, बोल रही है कि हम ये चीज की मीटिंग करना चाहते हैं संडे को जो है ये चीज में आप कॉल है ठीक है तो हम आ, आ सकते हैं तो मीटिंग के लिए आप आप पूछ लीजिए ठीक है, है आपको कोई ईमेल एड्रेस है तो मुझे आप बता दीजिए मैं चिट्ठी लिख दूंगा ठीक है तो आ, और आ, इस तरह ऐसी जो है मतलब दो जगह कर सकते है या जो यहाँ यहाँ तो आपको जहाँ बाई इलेक्शन आपको लड़ने वहाँ भी कर सकते हैं ठीक है तो वो है और यहाँ पर है ठीक है एक बात जो लोगों को हमने कन्विंस किया मीटिंग करके तो फिर उनसे जो है वीडियो वगैरह कॉन्सेंट लेना हो जाएगा नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मैं मैं चाह रहा अगर आप खुद कर रहे हैं तो पहले आप अभी एसन पे मच जाए मतलब आप कहिए हम राइट कॉल जोर सिस्टम के बारे में बताना चाहते है हम इस इशू पे मीटिंग करना चाहते हैं और बस इतना ही मेरे हिसाब से आप उनको बताइए और तो, अगर वो परमिशन दे देते हैं अगर आपको फोटो तो वोटो तो ले ली है लेकिन लेकिन सिर्फ अंतर यह होगा वो लोग पूरे अजनबी नहीं होंगे जो अजनबी ही है मतलब मेरे मेरे को कोई जानता थोड़ी अजनबी मतलब क्या है कि उनका हम हम उनका, उनका वोटर ही नंबर हमारे पास होगा जो है मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना आप अभी प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे आप पहले तो देो आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलोगे तो आपको पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी आ, आप उसका उसका टाइम आप देना नहीं चाह रहे दिक्कत में सब करना तो वो प्रॉब्लम आएगी आपको आप किसी भी नए व्यक्ति को मिलोगे तो मतलब अभी क्या करते है की हम लोगो को फोटो ले लेते हैं वो, वो अजनबी का फोटो लेते है उसको कोई जानता नहीं है तो अजनबी का फोटो लेते है तो उसको जो है मतलब अ uh, उससे अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ क्या आता है क्यूँकी मैं रस्ते में जा रहा होता था किसी को समझाता हूँ तो उसको कोई प्लानिंग करके मिले नहीं उसको तो हम प्लानिंग करके मिले नहीं तो रोड पे जो मिलता है आप क्या करोगे की पहले सोसाइटी वाले को समझना पड़ेगा क्यूँकी उसका भी एक पोलिटिकल व्यू होगा कि हम क्या रास्ते में नहीं जाके सोसाइटी में काम मैं वही कह रहा हूँ ना आप किसी प्रेजिडेंट से बात कर रहे हो तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का बैक ग्राउंड बैक होता है उसके पीछे जितने भी ये जितने भी प्रेजिडेंट होते हैं उनका पॉलिटिकल व्यू होगा कुछ ना कुछ पहले आपको को उसके पोलिटिकल व्यू कोई तो पहले ही मना कर देंगे तो वही तो उसी चीज को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा ना तो वो वो वो जो है वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा ना ऐसे आदमी हो गए तो तो पोलिटिकल पार्टी कह रहा हूँ सारे पॉलिटिकल भी होंगे क्योंकि प्रेसिडेंट बनना ही कोई कहता है दूसरे के लफड़े में क्या तो मैं है? देखा है की सारे लोग तो पोलिटिकल प्रेजिडेंट जरूरी है ऐसे नहीं होता है ठीक है आपकी बात सही है की बहुत सारे होते हैं हाँ तो जब आपको नाइन्टी फाइव को सामना जब उससे करना है उनकी जितने भी प्रेजिडेंट होते हैं वो पोलिटिकल भी होते हैं क्यों आप कभी किसी आपने कभी कोई अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस मोहल्ले में जो भी सफाई होगी ये भी खर्चा होगा जो भी होगा उसमें हम कर, हम नजर बनूँगा कोई नहीं कहता दूसरा बन गया सकता हाँ। कि, कि कोई फोन तो, करेगा कि नहीं करेगा मैं ये बोलूँ हम ट्राई कर लेते हैं ठीक है? तो आपको ट्राई तो उसी केस में करना पड़ेगा ना मैं मैं कहता रहा हूँ की ट्राई करते हैं सबसे पहले की जो एरियाज के जो है जो प्रेजिडेंट है उनको अप्रोच करते हैं प्रेसिडेंट है यहाँ यहाँ कोई कोई जानी मानी हस्ती है ठीक है उनको अप्रोच करते हैं और उनको जो है मतलब मतलब बोल, बोलते हैं कि ये चीज़ का आप सपोर्ट करिए ठीक है, है? तो हम कोशिश प्रयास करते हैं इसमें तो मैं ये सोचता हूँ अगर प्रेण अभी प्रेण आप मुझ पकड़ नहीं पा रहे तो मैं चीज कह रहा हूँ मैं यही कह रहा आप जिससे बात करोगे उसका पोलिटिकल व्यू होगा उस पॉलिटिकल व्यू को अगर आपको काटना चाहते हो तो पहले आप परमिशन लेकर आप अभी सिंपल बात रखो कि हम रेटोकोल के बारे में बताना चाहते हैं के बारे में बताना चाहते हैं क्या हमें इस चीज की परमिशन दे सकते हो अगर वो इस परमिशन पे अगर राजी हो जाता है तो आप अगली बात कर सकते हो अगर आप सीधा ही बोलोगे की हम जनता की राय लेना चाहते हैं बोलेंगे लेकिन जो है उसको उसको जो है मतलब बोलेंगे कि भाई वो बोलेगा आप क्या करना चाहते हो तो, तो बताना पड़ेगा जो है तो, तो आप ये बोलो ना कि हम पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मैं वही तो चीज़ कर रहा हूँ की आप सीधा चाहते हो कि पहले मिलूं और फोटो ले लूं और रिकॉर्डिंग कर लूँ वो वो नहीं देगा अगर बोलेगा की हमको समर्थन देना है तो हम ले, ले लेंगे नहीं बोलेगा आप तो नहीं। आप वही चीज कह रहे हो ना कि आप पहले उनकी सूचना तो बताई नहीं आपने आप सीधा समर्थन तो की बात तो करो तो मैंने कब कर बोला है कि मैं तो बोल ही रहा हूँ सूचना ना उनको। तो तो सूचना वही तो मैं कह रहा हूँ आप अगर पहले सीधा बोल दोगी कि हम इस पर, -पर से करना चाहते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि वो होगा आप अगली बाकी ट्राई करके देख लो मुझे नहीं लगता नहीं तो मैं क्या बोल आप जिस तरह से चाहते हो चाहता हूँ पहले मीटिंग करके पहले तो आपको छोटी बात पकड़ो जैसे राहुल माता जी ने आप जिस तरह से चाहते हो आप अप्रोच कर लो उनको नहीं, बात तो एक्चुअली बात आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को इतना बोलना नहीं आता चीज़ करो वो आप आप जो है ऐसे ना आप आप आप बता रहे हो ना ऐसे ऐसे करना चाहिए तो वैसे वैसे आप बोल देना उनको ठीक है तो अप्रोच आप कर लो वैसे और उसमें अगर वो एग्री हो जाते हैं तो हम मीटिंग कर लेंगे और मीटिंग के एंड में जो है वो बोलेंगे अगर वो बोलेंगे हमको करना की अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो है ठीक है तब हम बोले तब हम बोलेंगे कि भैया आप ऐसे कर सकते हो ठीक है उससे पहले नहीं हम बोलेंगे बस हाँ मैं मैं ये कह रहा अगर आप अपने एरिया की सोसाइटी में करना चाहते तो कर हो तो इस कर सकते हो देखो बात क्या है की सारी बातें खोल कर अगर बैठ जाओगे ना तो एक व्यक्ति एकदम घबरा जाएगा कोई भी नया व्यक्ति होता है एकदम घबरा जाएगा उसका उसका पोलिटिकल भी होता है कुछ ना कुछ चीज होती है तो पॉलिटिकल भी होगा तो हाँ। मानेगा ही नहीं मानेगा ना अगर आप पहले अगर वो अगर राइटर कॉल और रही इसके बारे में हम अपने एरिया में खाली आपके एरिया में खाली इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मैं आपके एरिया में ऑलरेडी ट्राई कर ही रहा हूँ ठीक है तो मेरे को रिजेक्ट जल्दी कर देंगे इसलिए मैं जो है ट्राई कर उनकी जो है थोड़ी सी जान पहचान होती है आप एजेंसी के थ्रू भी और करना चाहते थे ना तो देखो आप अभी चारो भी मतलब आप खर्च करना चाह रहे हो अगर आप छोटा अगर करना ही चाहते हो एजेंसी के थ्रू तो पहले आप हर सोसाइटी में खाली मीटिंग कराने का इंतजाम कराओ उसके लिए उसको जो चार्ज लेता है वो वो चार्जेस है कर ही रहे हैं मैम हाँ। अपने एरिया में मैं कर ही रहा हूँ ठीक है इसमें रहा कि आपके अप, एरिया में भी जो है मैं करने का विचार आया था उससे फायदा ही होगा देखो अभी अभी जो है इधर मेरे पास कोई जो है साथ में कोई है नही ठीक है इसमें यहाँ पर कोई जो है नॉन नो, फेस कोई है नहीं मेरे पास तो वो एजेंसी का जो है उनको थोड़ा सा मतलब शुरुआत में मेरे को उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा सब कुछ बताना पड़ेगा अभी मैंने बताया अभी ऑलरेडी और बताना पड़ेगा वो रिकॉलिस्ट नहीं अभी एक्टिविस्ट नहीं वो सपोर्टर जरूर हो गए कि हाँ ये आप अच्छी चीज़ है ठीक है अब एक्टिविस्ट नहीं है वो अपना टाइम अभी वो नहीं देन, देना चाहते जैसे आप दे रहे हो ठीक है तो मैं और तो या तो मेरे को अपने एरिया में करना चाहिए या तो आपके एरिया में करना चाहिए क्योंकि वो हमारे पास में पड़ता है हम मैनेज कर सकते है ठीक है तो मैं अपने एरिया में तो कर ही रहा हूँ तो आपको तो कितना तो समय लगेगा यहाँ आने में मतलब आपको यहाँ आने में कितना समय लगेगा वो आप मतलब मैं हफ्ते में एक दिन आऊँगा और सन्डे को जो है ठीक है आप, आप आपको ये करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट को आपको मतलब मिलके जो है सोसाइटी के प्रेजी मिलके या मेल करके जैसे भी आप उनको ये चीज बताएंगे कि हम ये चीज के बारे में बताना चाहते हैं बस ठीक है अपने शब्दों में बताए ठीक है आप क्यूँकी आप, आप, आप कहाँ रहते हो तो इसलिए आप, पत, आप बताएंगे ठीक है मैं आप अपने एरिया में मैं बता रहा हूँ आप अपने एरिया में आप बताइए जो राजीव होता है तो फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा ठीक है अब मेरे एरिया में कोई राजी होता है तो आपको कन्वीनियंट रहता है तो आप आ जाना ठीक है तो ये दोनों एरिया में कर ही रहे हैं मैं तो कर ही रहा हूँ ऑलरेडी अपने एरिया में ठीक है तो ये ये चीज कर सकते हैं मैं ये बोलूँ वो ठीक है पर मैं अभी थोड़ा आपको ये चाह रहा कि आप थोड़ा टेक्निकली थो अगर थोड़ा तो थोड़ा रिसर्च करेंगे ना जो नेचर एक और जो ह्यूमन का नेचर होता है ना जो चलते हुए रास्ते में चलते हुए आदमी जो है ठीक है आप रास्ते में करो मैं रास्ते में चलते हुए भी आपको दो मतलब मैं लोगों को बता दूंगा विदेश के लिए बोलूंगा ना बहुत मेहनत आप जो करते हो बहुत मेहनत वाला काम करते हो थी। ठीक है रास्ते में मेहनत उसमें मेहनत नहीं है उसमें क्या होता है वुमन का नेचर होता है वो सुन लेता है किसी चीज बात करोगे वो मीटिंग में क्या होता है एक साथ आपने जो है ज्यादा लोगों को बता दिया ठीक है तो अगर मीटिंग हो सकती है तो वो ज्यादा देखो तो तो तो तो तो मीटिंग में तो एक प्रॉब्लम ये होती है ना मीटिंग में क्या होता है कि आपकी हर सोसाइटी में पॉलिटिकल बंदा होता है जैसे मैं मेरे डिजाइन आते हैं वो अखिलेश जी के वो लोग रहते हैं अखिलेश जी के मंत्री रहते हैं चंद्रिज में वो अभय दोगे रहते हैं अवधेश जी रहते हैं तो वो क्या होने देंगे नहीं होने देंगे अगर आप प्लानिंग करके अगर किसी से मिलोगे तो कुछ नहीं होने देंगे ऐसे है मैं हाँ। मैं, मैं, मैं था और अगर आप चुपके से मिलोगे ना किसी को तो वो काम हो जाता है तो वो वाली चीज है आपको ढूंढना पड़ेगा आप चुपके से मिलो लोगों के संपर्क नंबर लो मेरे और को ऐसे लगता है कि इसमें जो है ना हम अम, हमको अम, ये कुछ अ, हम हम हमको इसमें कोई बिल्कुल अनुभव नहीं है ठीक है तो ये सब जो है मतलब हमको ट्रायल एंड एर करना पड़ेगा इसमें ठीक है कि कुछ कुछ कुछ प्रयास करके हो सकता है कि हमारा सही हो सकता है गलत तो करके सीखना पड़ेगा इसमें क्योंकि तो मैं हमने कभी हम लोगो ने कभी किया नहीं जो है ठीक है तो हो सकता है आप सही बोले हो सकता है नहीं भी बोले हो सकता है मतलब कुछ उसका मैं कह नहीं सकता ना हा बोल सकता है ना ना बोल सकता ठीक है तो कुछ थोड़ा सा ट्राई करते अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे जो है उससे उसमें क्या उसमे उसमें जो है मतलब Uh, कम से कम फायदा यही होगा कि उसमें हमने उसने पर्चे बांध दिए ठीक है और है uh, उसमें जो है मतलब हम हमने प्रयास तो किया ना कम से कम जो है ठीक है नहीं, नहीं होगा तो छोड़ देंगे जो है नहीं चलो मैं तो इस चीज से खुश हूँ की अब आप हम ऑफलाइन तरीके से सोचना तो शुरू किया अभी तक किसी ऑफलाइन तरीके से सोचना आप शुरू नहीं किया मेरे को जो है देख मैं ऑफलाइन सोचता हैं मैंने मैंने जो है आपको कितनी बार बताया मैं ऑफलाइन आज से नहीं मैं 2012 से कर किया मैंने शुरू किया था जो नहीं अभी देखो वो तो आप, आप मुझे पता ऑफलाइन मैं दो हजार कर रहा हूँ ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन जो है बाकी बाकी अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी मेरे को देखना पड़ता है ऑनलाइन क्यूँकी बहुत सारे एक्टिविस्ट जो वो ऑनलाइन करने के लिए कुछ तैयारी नहीं है तो अगर वो तैयार है तो मैं सब छोड़ के लिए तैयार हूँ मुझे आप बताइए का तो तो तो तो करें आप, तो आप दुनिया भर के आर्टिकल डालते हो जो रोल मेटे इंग्लिश में डालते है उसका हिंदी में अनुवाद दो मिनट में हो जाता है दो मिनट में हिंदी का अनुवाद हो जाता है पता नहीं कैसे हो जाता है जो भी रोल मेटर डालते हैं उसका हिंदी में अनुवाद आ जाता है ना मैं तो ना करता हूँ अब जो भी करता है अगर को पर नहीं आ तो छोड़ दिया उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आ रही ना मतलब वो लग रहा की तो की है की बोलता नहीं आप ये करो वो करो जो है ठीक है जिसको ट्रांसलेट करना होता है वो ट्रांसलेट करता है जिसको ये करना होता है वो करता है एक बार जरूर पूछ ले सकते कर सकते हो बोलता नहीं उसकी मर्जी नहीं होती तो मैं छोड़ देता हूँ ठीक है मतलब लेकिन मैं ऑफलाइन जो है मैं आज से नहीं कर रहा हूँ दो से कर रहा हूँ ज्यादा लोग है मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ ठीक है तो पर आप अभी कर रहे हो पर वो, वो दिक्कत है ना कि हम लोगों ने नेट में डाला नहीं ने। वो वो दिखाने की अभी भी जो है 2012 का जो है वो नेट पे ऑलरेडी डाला फोटो नहीं डाली हुई है लेकिन उसका लेख जो है मैंने 2012 में डाला था तो वो अभी आप देख सकते उसके टेम्फलेट जो बने वो भी मेरे पास पड़े हुए आपको दिखाए भी थे दो हजार बारह ऐसी मैं ऑफलाइन करूँ तो ऐसे नहीं आप बोल सकते की मैं अभी ऑफलाइन कर रहा हूँ मैं दो हजार बारह ऐसी करूँ तो अभी सोचना तो शुरू किया ना लोगों से किस तरह से मिलना है तो मतलब देखो। नहीं कि अभी जो है मेरा सिस्टम जो है पूरा डेवलप हुआ ठीक है तो मैं पहले जो है मेरे को तैयारी कर रहा था कि इसको और एडवांस करूं जो मैंने जो पहले ऑफलाइन किया था ठीक है उसमें ये उसमें से जो और थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए उससे जो मेरे को अनुभव आया उसको और बेटर बनाने के लिए थोड़ा मेरे को ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है ठीक है तो वो वो जो है मतलब अभी अभी जो है लोग पूछते है की भाई आपके जो है कितने सपोर्टर है तो मेरे को उसका आंसर मिलता और बिना आ, आप खुद सोचो कि ठीक है कि बिना बिना जो है आप आपको सब चीजें चाहिए जो है आप आपको जितने लोग सपोर्टर मिलते हैं आप उनको बोला ना कि आप विरोध करते तो दिरोध तो दिरोध तो हो तो विरोध तो दर्ज कराओ देखो भी? आप अगर किसी चीज का विरोध करते हो तो आपको कितने सपोर्टर हो आपको मतलब आपसे जितने लोगो ने पूछा की कितने लोग सपोर्ट करते हैं तो आपने उनसे सपोर्ट लिया आपको अगर लोग मिले हैं तो आपको कितने लोगो ने पूछा अगर माल लोगों की संख्या पूछता है तो कैसे क्या फिर जैसे कि आप लोग आपको आप कि आप मैंने लोगों को बताया तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितने लोग सपोर्ट करते हैं तो आपको ऐसे कितने लोग मिले बहुत सारे मिले तो उन लोगों से आपने सपोर्ट लिया क्या आपने तो वेब बना लिया वो, वो, वो पूछ, पूछते इस तरह से आप कितने लोग सपोर्टर है मतलब वो कहने का उनका मतलब होता है की आप अभी जो है आपके बहुत कम सपोर्ट मिले तो उनसे उनको, उनको बोलो ना कि आप अपना व्यू बताओ ना कि आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं आप, आप ये चीज बताओ ना आप उनसे पूछो ना वो इन जी को फेसबुक पे कोई हर तरह के लोग होते हैं ना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो समर्थन वो पोस्ट पे लिख देते हैं ठीक है लेकिन वो अपना वोटर डी नंबर नहीं देंगे वोटर आई नंबर नहीं देंगे वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था की आपको फिजिकली आप रिकॉर्ड मांग रहे हो रिकॉर्ड कोई देगा वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था मतलब वो मैं, मैंने बताया कि वो जो होता क्या है कि जो है देखा देख ही लोग करते हैं है? देखा देखी नहीं करते देखो सरकार का कोई बंदा आएगा आपको दो मिनट में आधार कार्ड की कॉपी पासपोर्ट की कॉपी जो मर्जी मांगेगा वो दो मिनट में ना मैंने पूछा की आप, आप, आप जो है इसका इसका समर्थन करते बोले हाँ समर्थन करते हो आप इसका वोटर समर्थन करना से नहीं मैंने बोला क्यों क्यूँकी आपके बहुत कम लोग है ऐसे सीधा भी बोला है ने जो नहीं तो तो मैंने बोला कि मैंने उनको ये भी पूछा कि आप कब करोगे कहते हैं आपके हजार लोग हो जाएंगे तो समर्थक तो हम करेंगे वो तो आपको वो तो आपको कन्फ्यूज करने के बोल रहे हैं उनको अगर कोई राय नहीं है उनका कोई मत नहीं है वो तो भीड़ भीड़ है लिए बगैर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे रिकॉलिस्ट भी हैं ठीक है जो सालों से इसका प्रचार कर रहे हैं और वाला वो वो जो प्रक्रिया का प्रचार कर रहे हैं ठीक है लेकिन वो वोटर समर्थन नहीं करना चाहते हैं वो इसी कारण से नहीं वो वोटर समर्थन इसलिए करना चाह रहे वैल्यू प्राइवेट में है ना प्राइवेट वेबसाइट है इसलिए कह हैं की हमें क्या मतलब क्या है बातचीत वो जो है एक विकल्प है ठीक है अगर किसी को करना है वोटरेडी नंबर समर्थन वो अपने Wall पे डाल सकते है कहीं भी डाल सकते है वो वो ये प्राइवेट वेबसाइट ये जो वोटर डी आधारित एक्टिविज्म है ठीक है वोटर right, आप कहीं भी कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट कर सकते हो आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं फेसबुक पे कर सकते हो आप गूगल पे कर सकते हो कहीं भी कर सकते हो आपके पास जहाँ पर अकाउंट है वहाँ कर सकते हो वहाँ पर दूसरे लोगों का इकट्ठा कर सकते हो बात वो नहीं है की वो फिर भी वो क्यों नहीं किया क्यूँकी वो जो है मतलब अभी देखते हैं कि पहले मैं नहीं करूंगा पहले दूसरे करें फिर मैं करूँगा ठीक है तो ये तो आम बात होती है कि लोग जो है अभी जो है मतलब पहल लेने में थोड़ा सा हिचकिच आते हैं जो ठीक है, है तो हमारे को वो वो दिक्कत आएगी जो है ठीक है तो मैं उस पर उसके लिए वापस आता हूँ की क्या हमको तो आपको लगता है इसका प्रयास करना चाहिए आप मैं एरिया में तो कर ही रहा हूँ आपके एरिया में कोई दिक्कत नहीं है कोई परमिशन देता है पहले आप लेटर फॉरमिट बनाओ मतलब एक लेटर पैड पे अपना जो हमने आपने भी सोचा था उस लेटर पैड पे हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं मतलब ऐसे नहीं कि दिल्ली में बहुत सारे अपार्टमेंट हैं हम हर अपार्टमेंट को ट्राई कर सकते हैं हर अपार्टमेंट का ईमेल आईडी और ये सब का ले आएंगे पूछ औ... सकते हैं देखो आप अभी आप टेक्निकली ये सोच रहे हो की वेबसाइट में गलत कराना है और लीगल पर्पज ऐसी सोच रहे हो ना आप लीगल से सोच रहे हो मतलब दिल्ली जो है अब दिल्ली में जाओगे ठीक है आपके लिए भी दूर मेरे लिए भी दूर तो कम से कम एक के पास दूर एक के पास में हो ठीक है देखो दिल, दिल्ली देखो देखो काम अगर कोई लगता है की हाँ इससे कोई वैल्यू निकल रही है तो बंदा काम करने के लिए भागता है मतलब तो लगता है की हाँ। मतलब तो कुछ है तो टाइम की भी बात होती है अभी मान लो दिल्ली में जाना है मेरे को ठीक है तो मैंने जो है आज आज थोड़ा से ज्यादा थोड़ा काफी पॉजिटिव हुई है मैं ये नहीं बोलूंगा कि सक्सेस हो गई है लेकिन पॉजिटिव हुई है उसका कारण यही है कि वो आदमी जो पहले मैंने किया था वो दिल्ली में उसका ऑफिस है सब कुछ है ठीक है यहाँ पर जो है मैं आ, पौने घंटे में पहुँच गया आराम से दिल्ली में मेरे को जो है तीन घंटे कम से कम दो घंटे तो लगेंगे दो घंटे तो लगेंगे भीड़ है वो है ठीक है जो है गाड़ी में आराम से जो है सोच रहे हो। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। दिल्ली में दो अभी इलेक्शन हो गए हैं और दो हजार सत्रह में फिर इलेक्शन होने हैं। और दिल्ली के जो अपार्टमेंट लो के लोग है वो थोड़ा राजनीति में रुचि लेते हैं तो उन लोगों का फोकस भी मतलब कोई दिल्ली में आप जो है आपको कोई जान पहचान का है पोलिटिकल आ, लोग वो वो तो कहीं से भी इलेक्शन लड़ लेते हैं उनके कॉन्टेक्ट होते हैं आपके कोई कॉन्टेक्ट वहाँ पे नहीं वैसे तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है किसी का आप एक चीज़ बताओ ना आपको वहाँ एरिया में जो है मतलब करना होगा ठीक है तो चुनाव लड़ना होगा तो पैम्फलेट तो आपको बांटने होंगे ना जो है आपको जो है आपको, अभी तो अभी तो कोई इलेक्शन का आपने वो पोलिटिकल एंगल से बोला न तो मैं यही बोला हूँ की जो आपके जाहिर बात है कि जो एज जिस एरिया में रहता है उसको उस एरिया में हैंडल करना इजी होता है ठीक है तो इस, इस एंगल से अगर दिल्ली में कोई आपके जान पहचान का कोई है वहाँ पर आपके तो फिर वहाँ कर सकते हैं लेकिन बिना जान पहचान के एक बिल्कुल जो है अनजान एरिया में करना आ, मेरे को लगता है की बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी उसका आउटपुट आ, आ, आ, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता क्या नहीं सकते मेर, मेरे को ऐसे लगता है जब मैं तो जहाँ तक मैं लॉजिकली सोचू की अपने जान पहचान के एरिया में करना मेरे को ज्यादा सही लगता है तो मैं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम इस पर प्रयास कर सकते है? तो तो में दो में तो देख, देख हैं बताइए मैं पूछ लेता हूँ अपार्टमेंट ऐसी परमिशन देख देखते हैं अपने आता हूँ फिर आप बैटर वैटर बना के सेंड कर दीजिएगा एक बार दूसरा एक तो ये चीज हुई दूसरा एक और मेरे मेरे पास मेरे को आइडिया है कि हम थोड़ा सा जो है मतलब अपने अपने एरिया में दुकानों में भी करें जो थोड़ा सा उनको जाके मतलब भी दें ठीक है दुकानदार के अंदर एक जगह पे होते हैं अगर वो अगर थोड़े राजी हो जाए तो, तो, तो, तो उसमें वो, वो भी हम एक ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं ठीक है और प्रयास कर सकते मेरे को ये दो आइडिया आए थे वो मैं आपको बताना चाह रहा था वो तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं मैं पहले पता कर लेता अपार्टमेंट का हाँ। फिर बताता दुकान, में, दुकान में तो लोग ही हैं जो है दूसरे वाले आते हैं जो भी पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं ठीक है तो वो थोड़ा सा मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा दु, दुकान वाला ठीक है तो वो भी वो भी हम मैं सोचता हूँ ट्राई करना चाहिए तो देखो देखो ये ऐसे है की मतलब मैं ये चीज देखने रखिए की आ, आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आपने जो है ये गलत किया जो है ठीक है आप ये मन से विचार निकाल दीजिए आपने अगर गलत भी किया ना तो आपका मान लो कि सक्सेस नहीं हुआ तो भी आपको मैं तो कम से कम नहीं बोलूंगा कि आपने गलत किया ठीक है क्यों नहीं बोल मैं बोलूंगा हाँ ये नहीं सक्सेस हुआ ठीक है लेकिन कम से कम आपने ट्राई तो किया ना हमने ट्राई तो किया ना ठीक है तो जो ट्राई ही नहीं करेगा तो फिर वो जो है मतलब वो तो मैं वो उस वो अच्छा है की बताओ ट्राई करके जो है वो फेल हो जाए वो अच्छा आपके हिसाब से क्या होता है हाँ ट्राई तो करना चाहिए ट्राई नहीं आ, तो तो मतलब कोई कोई अगर मतलब मैं मैं मैं सा, सारे जो जितने हमारे निकोलिस्ट है उनको बोलूँगा कि भाई जिन्होंने ट्राई किया वो उनको जो है आपको धन्यवाद देना चाहिए कम ऐसी कम उन्होंने ट्राई तो किया चाहे वो सक्सेस नहीं हुए लेकिन ट्राई करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रयास किया उनकी जो है मतलब कुछ करने का मतलब था तो इसलिए जो है वो वो किया तो और मतलब ये चीज है ठीक है तो हम ये ट्राई करें जो है सबसे पहले कि वो वहाँ पर करें और वो अगर वो करते हैं तो मीटिंग करें और मीटिंग में फिर नेक्स्ट स्टेप होगा की उनका समर्थन का ठीक है हम मीटिंग में जो है वो तैयारी कर सकते है की उनका आ, आ, आ, जो है मतलब कौन सा वोटर आईडी लिस्ट है वो देख सकते हैं ठीक है तो वो, वो, वो बोलता है कि भाई कुछ करना चाहता हूँ तो उनको बोल सकते हैं समर्थन कर सकते हैं तो से वो अगर वो बोले तो अगर नहीं बोले तो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको जो बोलना है ना उसका आपको आप अभी वो दो तीन लोगो लोग ऐसी डिस्कस कर लीजिए एक तो कंपनी के थ्रू करना चाहते ठीक है वॉलेंटियर के थ्रू करना चाहते हैं वॉलंटियर के थ्रू जो करना है उसमें हमें पहले तो एटी परसेंट तो हमें बोलना पड़ेगा की हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो 80 परसेंट जब लोग पूछेंगे कि जब अस्सी प्रतिशत हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो बोलेंगे ये इंफॉर्मेशन से क्या होगा तो फिर हम बोलेंगे हम समर्थन लेते हैं इंफॉर्मेशन देने के बाद जो लोग सपोर्ट करते हैं तो आप सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप बताइए मतलब तो फिर आप किस तरह सपोर्ट देते हैं फिर हाँ, आप ऐसे तो... थ्रू हाँ। तो उसके लिए उससे मे अगर वो लगता है आपको नहीं बोलेंगे सीधा नहीं।, नहीं बोले अगर वो बोलेंगे की हाँ इसे हम क्या कर सकते हैं या जैसे आपको को, कोई प्रश्न पूछे कि इससे क्या होगा आप जा, जानकारी दे रहे हो तो उससे तो कुछ नहीं होगा तो फिर हम कुछ थोड़ा सा और बता सकते हैं उनको कि ऐसे लेकिन है। मतलब हमारी तैयारी रहनी चाहिए मतलब ये कहना कह रहा हूँ जो है ठीक है अगर कोई बोले तो उसके लिए की भाई अगर थोड़ा सा रुझान दिखाए तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए तैयारी के लिए क्या रहनी चाहिए हमारे पास उस एरिया के वोटर लिस्ट हम छुपा सकते हैं ठीक है प्रिंट आउट वहाँ का ले सकते हैं तीन चार पेज में आ जाएगा और यहां ज्यादा भी आ जाएगा वो तो आप नेट पे रख लेंगे उसी टाइम रहनी चाहिए आपके पास, पास तो टेबलेट होगा टेबलेट होगा उसी टाइम फाइल डाउनलोड कर लेंगे उसी टाइम डाउनलोड कर लेंगे दो मिनट लगते हैं तो ज्यादा नहीं है मतलब तो वो, वो फोन पे भी जो है हम ले सकते वो भी आपका आइडिया मेरे पास टैबलेट नहीं आपके है आपके पास है टैबलेट नहीं मेरे पास आप नहीं आपको तो मतलब तो मीटिंग करोगे तो आपको कम्प्यूटर मैंने अभी बड़ा फोन साइज लिया उसमें अच्छा दिख जाता है वो भी नहीं पर मैं ये कह रहा हूँ की आप अगर किसी को दिखाना चाहते हो तो आपको डेस्कटॉप कम्प्यूटर पे दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से मतलब उसमें जो डेस्कटॉप का व्यू है ना वो थोड़ा बेटर है मोबाइल इतना बेटर नहीं है जो दिक्कत तो, होगी तो फिर वो उसका अरेंज कर लिया जाएगा उसके लिए अरेंज कर सकते हो तो आप पता तो कर लीजिए अगर है टैबलेट का एक, था था एक था तो दिन का रेंट कितना है आप थोड़ा पता भी कर सकते हो कहीं से टेबलेट रेंट जाये आपको इस तरह ऐसी टेबलेट है लेकिन वो जो है आप उनसे पता चलो कोई ना कोई कंपनी होगी जो एक दिन का रोज केवल वाई फाई से चलता है जो है ठीक है मेरे पास और मेरे पास बड़ा फोन है और वो है ठीक है तो मतलब वो वो पहले मतलब स्टेप बाइज हम चले कि पहले जो है परमिशन लेने की कोशिश करें हो सेक्टर की जो मतलब वहां का प्रेसिडेंट ही थोड़ा मदद कर दे जो है कि भाई थोड़ा कुछ पी का जो दिखाने के लिए तो वो पहले थोड़ा परमिशन लेने के पहले प्रेसिडेंट या जो सोसाइटी है उनसे बात करें ठीक है तो मैं यहाँ गुड़गांव में बात कर रहा हूँ वो उनकी मदद ले रहा हूँ वो कंपनी का और आ, मेरे को ये लगा कि मतलब ये आप मुझे एक वो लेटर बना के दे दो तो, मतलब क्या है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उसके क्या है फिर मैं लेटर हर अपार्टमेंट में बनाने की जरूरत नहीं है थोड़ा क्यूँकी यहाँ का जो मेरे एरिया वो पोष एरिया है थोड़ा तो मैं चाहता हूँ दोनों भाषा में देने तो बेटर रहेगा क्यूँकी हिंदी इतनी जटिल है ना तो पहले जो है इंग्लिश में उस पर कर दूंगा आप बना के दो नो है आप आप ये मत बोलिए कि आपको कोई आपको मेरे को आता है, आपको नहीं आता आपको आप, आपको खूब आता है जो आपको आपको पूरा आता है आपको, आप मेरे किस से किसी तरह से कम नहीं है ठीक है आपको पूरा समझ तो आप बना लीजिए हिंदी में ठीक है और मैं इंग्लिश कर दूंगा थोड़ा थोड़ा कुछ एक आधी चीज मैटर के लिए किसी और को बोलो ना मतलब है नहीं करता थोड़ा मैटर के लिए बोलो आप मतलब मैटर बना के दे दो मैं हर अपार्टमेंट में जितने भी अपार्टमेंट है मैं वो गार्ड को जाके लेटर आप को लेटर दे देना तो या तो दो, दो तरीके हैं या तो मेल से छोटा सा आगे आगे तो बना लीजिए और ज्यादा नहीं लीजिएगा बना लीजिए ना आप अपने आप अपने शब्दों में बनाएंगे तो आपको जो है मतलब कोई कुछ क्रॉस पूछेगा तो आप अच्छे से बता चलो नेट पे थोड़ा सेंटल एम्पल भेजवाता हूँ मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश में बने हुए तो किस कर भेज दो थोड़ा देख के उसको देख के भेज दूँगा थोड़ा सा मिल जाएगा सैंपल हाँ। ठीक है ठीक, ठीक, ठीक, ठीक है उसको फाइनल कर ठीक हम है हम कर सकते हैं महात्मा सुजर संज्याल के नाम ऐसी हम लेटर पेड पर भेजते हैं हमने ट्रस्ट को सोसाइटी को लेटर भेजा उसमें सोसाइटी ने हमें परमिशन दी तो हम इस तरह ऐसी कर सकते हैं मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सक्सेसफुल होता है की नहीं होता वो बाकी चीजें पर एक्टिविटी होनी तो पार। तो चाहिए तो आप उस वेबसाइट को पता तो हम क्या है संगठन क्या है मतलब थोड़ा सा गाजियाबाद में वो अमित जी है ना उन्होंने अमित जी तो अभी पंद्रह मई तक तो है ही नहीं वो यहाँ पे गए हुए हैं यहाँ पर गए हुए हैं वो घूमे शायद गोवा गए शायद हाँ तो ठीक है आ जाएंगे तो मतलब उनसे उन्होंने बोला कि हाँ तो, तो की नाम से यूज कर लेंगे है। और उनकी जो है यहाँ किसानी है उन्होंने डोमेन भी विकसित करा रखा है गोमेंट को सच्चा लोकतंत्र के नाम ऐसी कर रखा है हाँ। आपका वो दोस्ती भी ले लेंगे और एक महीने के लिए चला देंगे अगर कुछ होता है तो उन्होंने तो हाँ तो कुछ होता है तो देख सकते हैं वो तो वो वो आपने ले लिया डोमेन हाँ जी वो ले लिया वो दूसरा मिला हमें वो डोमेन तो डोमेन तो दर्ज दूसरा हो गया था जब से कैश जमा हुआ तब तक डोमेन किसी होने ले लिया अच्छा। तो फिर दूसरा डोमेन लिया हमने वैक्सीन शोपी डॉट नेट कर के लास्ट में नेट है अभी आप आगे हाँ। वो जो है उसका क्या? मतलब अगर हाँ? मतलब अगर हम करें तो उस तरह का लेकिन मतलब वो हमारे हिसाब से होगा तो, तो करने का फायदा उस पर हाँ वो पूछ लोगा ना उनसे मतलब बना के हम मतलब जिस प्रकार से आपको बना सें कोस मार देंगे और क्या चलो मेन इशू हो रही है वो डाल तो मतलब उसमें अगर वो, वो उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि हम अपना हिसाब से मैटर डालें ठीक है देखो अब वो बोलेंगे कि उनका कोई और आइडिया है तो फिर वो फिर शायद मतलब उतना मतलब बात करनी पड़ेगी उनसे उन्होंने ये बोला है कि की आपका सहयोग करेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ निकल आएगा जो है ठीक है तो बात करके जो है मतलब वो मैं राहुल भाई से भी बात करूंगा ये कि भाई आपका मतलब कुछ यूज कर सकते है तो मेरे मेरे तो तो की बात नहीं बात है की उसको रूल्स पता होने चाहिए जैसे तो तो आदमी सब राज ने पच्चीस हजार खर्च किए ट्रस्ट जमा दस कर ट्रस्ट के नियम होते है उसको पता होना चाहिए हमें समझ होनी चाहिए गवर्नमेंट बता देगी हमें और आपको नियम पता होने चाहिए आप नियम नहीं बताओगे आप खुद कहते हो कि एक दिशा को कानून की जानकारी होनी चाहिए आप कानून के बारे में थोड़ा तो बताओ तो सही हमें किस तरह से लड़ना है सिस्टम के साथ Actually, क्या है कि मैं मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है कि ये आ, आ, एरिया टू एरिया जो है काफी चीजें डिफर करती है ठीक है तो वो, वो, वो शायद पर इतना नहीं होता।, नहीं होता देखो जैसे अभी बता सकते जैसे अमित शाह को पता ही नहीं था की वो विधानसभा का चुनाव और राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव की जो प्रोसीजर होते हैं वो सेम होते हैं मैंने उनको बताया की राज्य लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो सेम होते हैं जब बताया नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं उसके रूल राज्य सरकार बनाती है अभी वो जन तो, चीजें बता देंगे अभी राहुल भाई अपने एरिया के बता देंगे लेकिन हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ और ही हो ठीक है बेसिकली तो, तो वही वही से निकल जाए अभी आपको आपको अगर आपने सोचा है कि ये चीज़ करके देखनी है ठीक है चुनाव करना है तो करके देखना है थीके? तो वो, वो जो आपको एट्टी एट्टी टू आप जो है पता लगा सकते हो थर्टी जो है करते करते पता चलेगा आपको ठीक है ऐसी ये जो है इसमें भी यही है की अभी मैं नहीं कह सकता इसमें जो है अभी आज मेरी मीटिंग हुई है जो है ठीक है उसने बोला कि वीडियो का मैं अभी जो है इतना कह नहीं सकते है जो है ठीक है तो अभी मैं तो ये ट्राई, ट्राई कर रहा हूँ जो है ठीक है तो इसमें इसमें जो है मेरे को लगता है मेरे को ये है कि मुझे ये चीज़ करना है ठीक है तो ट्राई करूंगा जो है ट्राई नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन ट्राई मैं जरूर करूंगा तो इसी तरह से जो मतलब अभी इसमें जो भी आपको डिसाइड करो की मुझे ये करना है और इतना जान जितना जान पॉसिबल हो ज्यादा जानकारी लो लेकिन उसके बाद आपको क्या है कि आपको एक चुनाव के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती तो एक नेटवर्क तो आप चाहिए होगा आप आपको ठीक है जो आपको आपको आपको इतने सारे लोगों तक आप पहुँचोगे कैसे जब है बिना नेटवर्क क्या बताओ आपके आपके एरिया में अगर आपको जिस एरिया में आपको करना है उस एरिया के लोग का आपको जान पहचान पहले बनानी पड़ेगी कि वहाँ पर कि भाई जब चुनाव आए तो उसका वक्त आप पैम्फलेट बांट दो अगर कोई कोई फंडिंग करना, तो करना चाहता है तो फंडिंग करो चलो फंडिंग नहीं भी करना चाहते चलो मैं हम फंडिंग करेंगे लेकिन आप पैम्फलेट बांटने के लिए समय दे सकते हो अगर इतना भी नहीं होगा तो फिर वो आप कैसे करेंगे बताइए ना तो मुझे सबसे पहले तो वो जरूरी है ठीक है चुनाव में अभी दो हजार बारह की मैं आपको बात कहता हूँ वो ग्रुप था वहाँ पर वो एक्टिव था तो मेरे को उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत ना पड़ा तो तो था।, था हाँ मैं हमने टेबलेट उनको छुपा तो तो तो तो तो तो तो तो तो के दिए वो लोग वहाँ पर जो है मतलब उनकी जान पहचान थी वो कुछ पढ़ाते वढ़ाते थे फिर अपना टाइम देते थे इस तरह से हमारे सौ में थे वो इस तरह से कर देते थे तो वो उनके वो बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ते ठीक है बताने में उनका इंपैक्ट भी हुआ वहाँ पे एरिया के लोगों का इंपैक्ट हुआ उनको पता चला राइट रिकॉल क्या होता है ये नियम क्या होता है नियम कानून क्या होता है वो झुकी झोपड़ी वो वहाँ पे झुकी झोपड़ी भी थे और दूसरे पे थे दोनों को पता चला की ये चीज़ जो है ऐसे भी चीज होती है ठीक है जिंदगी में पहली बार उनको पता चला गया ठीक है और कई लोगों ने वोट भी किया उनको वोट मिले वो आपको मैंने बताया था की हमको कम वोट मिले सब कुछ बताया था मैंने आपको मैं मैं यही कहूँ की अगर आपको इलेक्शन लड़ना है मतलब राहुल मेहता तो जी कहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहिए तो आपको तैयारी तो होनी चाहिए ना की क्या क्या नियम है क्या क्या रूल्स है तो होनी चाहिए ना आपको पहले जो है नेटवर्क अगर आपको वो हो तो आपको ये राहुल मेहता से पूछने की जरूरत ही नहीं है जो है नेटवर्क तो ये लोग क्या बता देंगे कि ये जो है इधर ये ऐसा नियम होता है इधर ऐसा नियम होता है स्थानीय लोग नहीं बताएंगे किसने बोले रहे लोग बता देंगे मतलब इलेक्शन लड़ा होगा उसी को पता होगा आपने जितने इलेक्शन लड़ा हो तो बताएगा राहुल मेहता जो है अपने आप क्या कर रहे हो की भविष्य पे छोड़ रहे हो आप हर चीज भविष्य पे छोड़ रहे हो अरे आप खुद तो के अरे इलेक्शन लड़ना चाहिए तो आप इलेक्शन के इशू पे काम करो ना आप दूसरे के मतलब पहले ग्रुप बनेगा उसमें से वो लोग निकलेंगे उनको इलेक्शन की नॉलेज होगी वो मुझे बताएगा मतलब तो पहला विचार तो भाई मुझे पता होना चाहिए ना कि तो तो आप सिस्टम क्या है राइट रूकोल क्या आप ही ने तो बताया नहीं तो मुझे तो पता ही ना क्या होता है राइट रूकोल क्या होता है हमें तो अरविंद केजरीवाल बता था जो अच्छा काम कर रहा था हम उसे जाके मिले तो हमें वो अच्छा लगा मैं बता कुछ 2012 में जो है एक एक्टिविस्ट एक था ठीक है उस वो लड़ा था जहाँगीपुरी में ठीक है उनको वहाँ के नियम कानून राहुल भाई को नहीं मालूम थे जो वहाँ के नियम कानून दिल्ली के अब आप वो वही कंफ्यूज कर रहा हो तो देखो लोकसभा के और विधानसभा कोई कन्फ्यूज नहीं करता मैं कहता रहा हूँ की विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके नियम अलग नहीं होते नगर निगम के होते हैं तो जो भी लड़ा होगा नगर निगम के इलेक्शन लड़ा होगा दिल्ली के नगर जो नियम है वो कहीं भी देश में कहीं भी नहीं नियम है। मैं यही कहता हूँ आप हमेशा नगर, नगर निगम के इलेक्शन की बात कर रहे हूँ नगर निगम के इलेक्शन के रूम जो नियम होंगे वो अलग होंगे मैं नगर निगम की बात नहीं कर रहा मैं विधानसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ उसके बारे में तो कोई तो काम कर सकता है विधानसभा के जो वो सबके नियम एक जैसे होते हैं अलग है उनके जो है मतलब आप तो कैसे जा सकते हो मैं कोई इलेक्शन ऑफिस में काम कर चुका हूँ उनके एक्टी अलग ही है जितने भी लेटर जाते थे इलेक्शन डिपार्टमेंट से सभी राज्यों को जाते थे मैं सारे लेटर पढ़ता था इलेक्शन के विधानसभा के जो वो है मतलब जो मुद्दे है ठीक है आपको मुद्दे भी तो आपको बनाना पड़ेगा मैं नियम की बात कर रहा हूँ की जो कैंडिडेट को नियम फॉलो करने है वो सब ला एक जैसी होते हैं विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन की अब मुझे कोई ऐसा दिखा दो जिसमें डिफरेंट है विधानसभा में यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा और वहाँ पे ये लागू होगा ऐसा कोई नियम बता दो आप राज्यसभा की सैंपल दे रहे हो आप आप विधानसभा के नहीं दे रहे हो राज्य सभा जो विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन के जो नियम है वो एक जैसे हैं। मैंने अभिषेन को भी बताया की एक जैसे नियम डिफर है मैं खुद इलेक्शन ऑफिस में काम कर चुका हूँ मतलब पूरे राज्य के सेम जो भी होंगे विधानसभा जो विधायक के इलेक्शन होंगे और जो एम के इलेक्शन होंगे उनके नियम एक जैसे है नहीं अलग एक एक मैं उदाहरण देता हूँ अलग है गुजरात में चार वोट कर सकते हैं दिल्ली में आप लोग तो नगर निगम के बता रहे हो ना अब तो तो आप नगर निगम के लक्ष्मी के बता रहे हो आप विधानसभा के बताओ ना विधानसभा तो के जो होंगे वो तो, तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार काम करेगा ना आरबीएस कैसे चेंज कर देंगे हर राज्य के लिए मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही ना विधानसभा के और जो अप्रूव करने के नियम सेम होते हैं नियम सेम होंगे आप डिफरेंस लेके आओ ना आप उनको बोलोगे दो सैम्पल बताए की इस राज्य में विधानसभा के इलेक्शन ऐसे होते हैं और इस राज्य तो तो में अलग होते होता एक फीस भी सब जगह एक ही होते एक जैसे होती है फीस का फीस भी एक जैसी है उसमें लिखा लिखो रिजल्ट पढ़ो तो आप जाके पार्लियामेंट की वेबसाइट उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सेम फीस है अनुसूचित जाति वाले जाति वाले उनके लिए सेम है सब स्टेट की एक ही है और मतलब कितने वोटर का समर्थन चाहिए वो सही है सब सेम है सब सेम है आप कुछ देखो ना इलेक्शन कमीजन की वेबसाइट खोल के देखो तो आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम की नहीं है बात है की आप, आप, आप, मैं, मैं नहीं कह रहा हूँ राहुल मेहताजी थोड़ा टेक्निकल की मैं ये कह रहा हूँ की राहुल जी थोड़ा टेक्निकल हो रहे हैं जिसको पता है आप कह रहे हो की हमसे क्वेश्चन पूछो अरे हमें दो चीज पता ही नहीं उससे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे अगर कोई बच्चे को पढ़ाता है एबीसी तो क्या टीचर बोलेगा की एबीसी पहले मुझसे पूछो की क्या पूछेगा आप एबीसी भी शुरू करो ना इलेक्शन की गल आप क्या बताना चाहते हो आप बताओ ना मैं बात को मतलब आप थोड़ा इस तरह से लेके चलो ना कि जिसको कोई एबीसी नहीं बता आप उससे पूछ रहे हो कि एबीसी पहले तो भी पूछ भी क्या होता है मैं भी मैंने मैंने जो है जितना मैंने मैंने मैंने कैंपेन किया चुनाव नहीं लड़ा लड़कर मैं देखो मैं खुद इलेक्शन ऑफिस में काम कर चुका हूँ मुझे इलेक्शन की कैंपेन के बारे में बता सकता हूँ चुनाव के बारे में कैंपेन का कुछ नहीं ये कंपेन आपको जहाँ भी करना है उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है तो वो क्या मतलब वो सारे नियम मतलब मैं यही कह रहा हूँ की आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो जिस तरह से आपने जूडी सिस्टम के बारे में बताया राइट्रोकुल के बारे में बताया टीसीबी के बारे में बताया आप ही ने बताया ना मतलब मोवमेंट राहुल मेहताजी ने यही बताया ना तो आप इलेक्शन इशू पे कैसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए ची, किसी को आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो आपने ओवर व्यू लिखे है अगर वो नहीं बताना चाह रहे तो उसमें मैं, क्या कर हूं, मतलब मैं वो नहीं कह रहा मैं आपको नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ अगर आप उस चीज को नहीं इम्पोर्टेंट हो तो कोई नहीं करेगा जब तक आपको पता नहीं होगा अगर नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता मैं तो आपको यही बता रहा खुद नहीं पता की आपको खुद ही कन्फ्यूज हुआ था तो आपको खुद को बता रहा हूँ आपको खुद जनरल नॉलेज नहीं है कि मैं आपको कि, ये बोल रहा हूँ कैंपेन करने के लिए भी आपको चीज़ें का करना पड़ेगा आप, देखो पड़ेगा। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है जो किसी निकाली के दिमाग में आया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो वो 10 साल बाद लड़े या 15 साल बाद मैंने वरुण जी से पूछा की आप दस साल बाद इलेक्शन लड़ सकते हो कर सकता हूँ अरे अगर मुझे दस साल बाद इलेक्शन लड़ना है तो मुझे दस साल ऐसी पहले पूछना पड़ेगा की मुझे लोगो ऐसी कैसे सर्कल बनाना है कैसे व्यू बनाना है किस तरह से मुझे बढ़ाना है आपको हर चीज के बारे में पहले सोचना पड़ेगा और आप मुझे बीज तो बोने दो बीज तो बोने नहीं दे रहे आप इलेक्शन लड़ना है ये बीज बोना पड़ेगा आपको आपको हेल्प कर सकता है वो वो जो है जो जिसने चुनाव लड़ा है चाहे राहुल मेहता हो चाहे आपके एरिया में ये राहुल मेहता को बीच बोना पड़ेगा अगर अगर वो चाहते हैं इलेक्शन लड़े तो आपको इलेक्शन के बारे में सकता है आपको मदद करेगा या कर सकता है ठीक है वो, वो जो है मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई आपके एरिया में हो तो उससे भी ट्राई करें लेकिन मैं कह नहीं सकता जो ठीक है मुझे इसमें मैं मैं इसमें कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकता इसमें मेरे को कुछ उसमें आइडिया ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी कोई मुझे ना आपको तो आइडिया नहीं तो जब किसी का आइडिया नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे चुनाव अभी आपे सरदन में आपको क्या मतलब एक बुकलेट बनी हुई है ठीक है आप उसकी जो है मतलब उसमें अगर आप आ, मैंने आपको भेजा तो था, था लिंक आपसे पढ़ा था गया आपने बोला ना मुझे टेक्निकल है समझ में नहीं, नहीं आ रहा आपने खुद ही बोला था मेरे को मतलब मतलब टेक्निकल जो है वो मैंने ही आपको बोला था की टेक्निकल मेरे को समझ नहीं आएगा जो लोग उसमें काम करते हैं उनके वही चीज तो कह रहा हूँ की जो लोग काम कर रहे हैं तो देखो मैं यही कह रहा हूँ की आपको प्रायोरिटी पता नहीं चलती आप दूसरे जो नोट हैं कहीं भी कुछ हुआ वो आप डाल देते हो और पर आप कुछ कह रहे हो इलेक्शन लड़ना चाहिए अरे इलेक्शन लड़ना चाहिए तो आप इस इशू पे काम करो ना अगर आपको वीडियो की इम्पोर्टेंट नहीं पता तो फिर आप आपने जुड़ी जुड़ियों की वीडियो क्यों बनाई आदि की वीडियो क्यों बनाई आपने यूट्यूब में वीडियो, वीडियो डाली ना तो वीडियो से नॉलेज नो, मिलती है ना ज्ञान मिलता है ना क्या आप, आप कुछ इन्फॉर्मेशन डालो फिर लोग पूछेंगे की कैसे लड़ना चाहिए कुछ लोग तो इलेक्शन लड़ेंगे ना हम तैयार है आप आप पहले इन्फॉर्मेशन तो डालो मैं यही करूँ प्राइटी को तो समझो आप दस ड्राफ्ट और लिख रहे हो दस लिख लिखते रहो मेरी समस्या बढ़ेंगी तो मैं टाइम तो नहीं होता तो को टाइम देखो टाइम क्यों नहीं है आप अगर वो दूसरे ड्राफ्ट लिख सकते हैं दूसरे नोट लिख सकते हैं आज टाइम की नहीं बात है उन, उनको लग नहीं रखी ये चीज इम्पोर्टेंट है सच्चाई है उनको लग नहीं रखी इम्पोर्टेंट है अगर उनको लगेगा तो तो तो नहीं तो उसका एक राहुल मेहता अकेले इलेक्शन लड़ते हैं और कोई इलेक्शन नहीं लड़ता देश में अब उम्मीद, तो, देखो, उम्मीद उसी की जा सकती है जो कर सकता है जिस हा? जिसके उम्मीद उसी को बोली जाती है जो कर सकता है जो नहीं कर सकता उसको तो कोई बोली नहीं सकता है न मतलब जो है देश में और कोई भी व्यक्ति नहीं हेल्प कर सकते अभी आज की डेट में कोई दिख रहा है आपको दिख रहा है तो बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे नहीं मानना आपको खुद ये कह रहा हूँ ना की अभी रिपोर्ट को खुद नहीं पता कि लोकसभा के इलेक्शन का जो नियम है और जो विधानसभा के जो नियम है वो सेम है आप अभी इसी चीज में कंफ्यूजन हो जब आपको अगर राहुल गांधी तो तो तो पहले ही बोला ना कि मेरे को कोई अनुभव नहीं है ठीक है और मेरे को इसमें जो है मैं मे, मे, मैं जो है इसमें पढ़ने वाला भी नहीं हूँ ठीक है तो वो तो इसलिए तो नहीं पढ़ना वाला जब पढ़ोगे इसलिए नहीं क्यूँगी आपको तो कोई जानकारी नहीं है आपको जब जानकारी होगी की भाई आप या ये काम मुश्किल है लोगो को लगता है इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। सकता ये को नहीं करने का मैं नहीं मैं नहीं कर सकता मेरे पास की बात नहीं है ठीक है मैंने पहले भी बताया दिया ठीक है मैं कई लोगों ने पूछा आप चुनाव लड़ो मैं सीधा मैंने बोल दिया ठीक है मैंने निर्णय किया अब अब जो है क्या की अभी अभी हजारों तरीके हैं ये चीज का प्रचार करने के लिए आपका प्रचार करो कोई बोलता है मूवी बना के प्रचार करो आप मुश्किल करो नहीं करो राहुल महतो ने जो टास्क लिस्ट बनाए थे ना हाँ। उन्होंने पढ़ी ना उन्होंने बहुत सारी बनाएगी ये करने पर ये होगा ये करने पर ये मैं हुआ। हुआ। से बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं हुई ठीक है तो आप वो उनके विचार उनसे बहुत सारी चीजों सहमत नहीं हूँ मतलब मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से क्या है हजारों तरीके हैं टीसी पी, पी को प्रचार करने के लिए तो मैं हजारों तरीके में एक एक तरीका नहीं कर सकता हूँ कोई बोलेगा इसका चलो अभी एक जो है वो कर रहे हैं बुकलेट नोटबुक चाप करके ठीक है उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया मैं को मैं करने जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मालूम होगा ठीक है तो वो एक अलग तरीका है तो बहुत सारे तरीके उसका जारी करने का ठीक है मैं बोलता हूं कि सब लोगों को जो है अपना तरीका जो है कोशिश अगर सोचते हैं कि हाँ हमको ये चीज का कर ट्राई करना चाहिए ट्राई करे और तो ट्राई करने ही बहुत बड़ी बात है मैं बोलूंगा ठीक तो, है तो तो तो, तो लो भी छोड़ दो उनको <laughs> मैं तो वैसे बोला नहीं। जो भाई का।, भाई का मैं कुछ नहीं कह सकता वो अपनी मर्जी से चलते हैं ठीक है वो मैं भी उनको चीजें तीन बोलता हूँ तो वो हो सकता है एक, एक भी नहीं माने हो सकता है, एक मान ले हो सकता है तीनों मान लेको वो, वो, वो जो है मतलब हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है आप उनको उनके वॉल पे जाके पूछ लो ठीक है और अच्छे से पूछ लो हो सकता है और कोशिश करो कि फोन पे जाके पूछ लो अगर आपको लगता है राहुल भाई मदद कर सकते हैं इसमें और और कोई नहीं कर सकता ठीक है तो, तो, तो, तो राहुल तो मेहता तो से देखो राहुल मेहता से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वो वो कर रहे हैं मतलब वो कर रहे हैं एक तरह से वो एक्टिविस्ट है तो एक एक्टिविट दूसरे एक्टिविस्ट को फोन सकता है उनके उनके वॉल पे जाके ट्राई कर लो क्वेश्चन आंसर का जो लिंक है उसमें बोलो की भाई मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ लेकिन आप जो है तभी लड़ सकता हूँ जब मेरे को आप जानकारी दीजिए ठीक है तो और मेरे को जो है आप जो है मेरे को फोन पे भी बताइए मेरे को यहाँ पर आप नहीं समझ नहीं, नहीं मैंने उनसे पूछा था, था, था ना लोग उसमें बहुत सारे जैसे की आपको जो खर्चे दिखाते हो हालांकि आपने खर्चा दिखाया की कितने की विज्ञापन छुपाया खर्चा छुपाया तो आपको जो भी जो भी रेट है ना वो जो, जो सरकार के जो मूल्य रेट जो निर्धारित करते हैं आपको उससे कम नहीं करना उससे कम नहीं दिखाना आपको मालूम है आपको इसके बारे में आप कह रहे हो इलेक्शन लड़ना है मान लो कोई रिकॉलिश गलती खड़ा हो जाता है आज की डेट में इलेक्शन लड़ने के लिए तो कल तो रूल समझता रह जाएगा बैठ के आज मान लो वो आज दस दिन पहले डिसीजन लेता है मुझे इलेक्शन लड़ना है पर आप और वो इलेक्शन में लड़ा हो जाता है उसको रूल नहीं पता होता कुछ नहीं पता होता ऐसे दो हजार बारह में जो तो जिन लोगों ने में लड़ा था ठीक है वो कोई उन्होंने रूल समझ के नहीं लड़ा मैं आपको सही में नहीं पता ठीक है सबका अलग अलग तरीका तो आप अंधेरे में, में लाठी चला रहा है मेरी बात सुनिए मैं ये नहीं बोला आप भी वैसे करिए ठीक है और सबका अलग अलग तरीका होता है आपको राहुल भाई से समझना है ठीक है तो आप आप समझिए पूछिए क्वेश्चन जो है तो उसमें उसमें, अगर वो करते उसमें हैं, तो क्या होता है ना आप, आप क्या कर रहे हो पाँच लोग से दस लोग थे आपका काम हो गया की आपने इलेक्शन में घड़ा होगा कोई बंदा आपने दे दिया ये दे दिया आपका प्रचार तो हो गया राइट ग्रुप का प्रचार तो हो गया उसके बाद उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा उसके ना बारे में आप आपको क्या लेना मतलब कि एक चीज करने के अलग तरीके भी हो सकते हैं नहीं कर रहा हूँ आप दूसरे व्यू को नहीं देख रहे मतलब एक बंदा खड़ा हुआ बता रहा हूँ ना आप, आप मतलब उन्होंने कैसे किया मैं आपको दूसरे भाग में घुसता होगा तो ना उसने उधर जाया उसका उनका सिस्टम क्या था मैं आपको बताता हूँ उनका जो है नेटवर्क था ठीक है तो जो जो उनको प्रॉब्लम आई उनको, उनको ने जो है जान पहचान से जो सौ उनको प्रॉब्लम आई तब तो उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इधर उधर गए होंगे ना भागे होंगे जान ना पहचान उनकी जान पहचान अच्छी थी उन्होंने जान पहचान से सोल्व करी ठीक है तो एक तरीका ये भी है क्योंकि तो मेरी अगर मैं मैं अगर बोलूं मैं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं मेरी जान पहचान ही नहीं है ठीक है तो मैं वो तरीका अपना नहीं सकता हूं ठीक है तो आ, मैं खुद तो नहीं अपना सकता हूं वो तरीका क्योंकि उनका मेरी, मेरी कोई जान पहचान नहीं है ठीक है तो इस तरह से मैं ये बोल रहा हूँ की अलग अलग तरीके हो सकते हो सकता है मतलब कोई वैसे कर ले कोई वैसे कर ले अभी बात रही राहुल भाई से पूछने का तो पूछिए ना जो है ट्राई करिए अगर नहीं करते तो फिर उसने कुछ नहीं किया नहीं, मैं, मैं तो इसमें बोला था क्यूँकी संतोष आर्य ने बोला था की इलेक्शन लड़ सकता हूँ वनीत ने बोला था इलेक्शन लड़ सकता हूँ शुरू में संतोष आर्य और विनीत दो लोगों ने बोला था इलेक्शन लड़ सकता हूँ संतोष आर्य और हाँ संतोष आर्य ने बोला था की मेरे यहाँ नगर के इलेक्शन होंगे तो मैं लड़ लूंगा अब उससे दिखाई नहीं वो निष्क्रिय हो गया अगर वो कहा है कहा नहीं मालूम कोई फोन करे तो आप बात कर सकते दूसरा था वनी जी, वनिश जी अब घर में बिजी थे और उन्होंने भी बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा आपका जो दिक्कत है कि इलेक्शन लड़ूंगा मतलब आप हेल्प करना चाहते हो आप इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं दे तो आप मतलब क्या मतलब क्या होगा हाथ में मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही वो राहुल भाई बोलना राहुल मेहता की ही बात कर रहा हूँ राहुल नेता को भी बोल सकते हैं ना तो जो इलेक्शन मेरे, मेरे, मेरे कहने पे सोना वो चलते हैं जो ठीक है मैं नहीं, नहीं।, नहीं बोल सकता उनको जो ठीक है मैं जैसे आप हैं वैसे मैं मेरे को, मेरे को, को उनकी खास पहचान नहीं है कि मतलब मैं उनको बोलूँगा तो वो मेरी बात मानेंगे ऐसे कुछ नहीं है ठीक है आप आपको आप बोलिए उनको अगर वो मानेंगे तो ठीक है नहीं मानेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते ये बोलूँ मैं तो कैसी आपसे कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ उनको नहीं पता ना उनकी प्राइलिटी अभी कुछ और है मतलब उनका उन्होंने पार्थमिक वो, वो तो वो तो दिख ही कुछ हो रहा है वो अलग इश्यू यही है लेकिन मैं यही बोला हूँ तो मेर, की आपकी जो आरचे मूवमेंट है उसका काम पूरा हो गया आर्टेड मूवमेंट ने क्या करा राइट टू गोल क्या है जूरी है जी आपने बता दिया मैंने समझ लिया मैंने आपको एसिस कर दिया आसानी खत्म हो गई और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता मैं दूसरे लोगों को बता दूंगा पर आप बोलूंगा कि पे आप इलेक्शन लड़ो तो इलेक्शन के बारे में लड़ो तो या कुछ चीज करनी है तो उस एक्टिविटीड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए तो जिसको इलेक्शन लड़ना वो, व, व, होनी चाहिए ठीक है तो आप पूछिए ना उनसे जो है और कुछ उससे ज्यादा कर नहीं सकते ना बताइए क्या कर सकते हैं तो वही चीज कह रहा हूँ ना मैम बेसिकली आपको बता रहा हूँ अमीर को भी बोला और आपसे भी बात हुई तो आप दोनों ही कंफ्यूज थे कि भाई इलेक्शन के जो जितने भी रूल्स तो होते हैं तो सब अलग अलग होते हैं तो मैंने बोला कि विधानसभा और पार्लियामेंट के रूल ऐसे होते हैं बस वो तो खाली हाँ नगर निगम के रूल अलग होते हैं नगर निगम का जो बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। बस वो कुछ अच्छा नहीं, नहीं है आप सही, हो, सही कह रहे हैं ठीक है लेकिन आ, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए नहीं मतलब आप मैं ही बेसिकली जो काम होना है वो काम नहीं हो रहा मतलब जो राहुल मैटक कर सकते हैं वो नहीं हो रहा नहीं। नहीं जो मुझे हाँ। बताइए आप तो कुछ नहीं कर सकते वो तो उनकी मर्जी है उनको हाँ, जो करना। तो बोलिए मेरे को कॉल कर लीजिए ठीक है मैसेज नहीं वो तो ये कहेंगे कि दुण दुण आप आप की आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बताइए पूछिए आप प्रश्न कीजिए इसको पढ़िए प्रश्न कीजिए बट वो तो वो ये कहेंगे ना कि आप इस किताब को पढ़िए इस किताब में से जो समझ में नहीं आ रहा आप जो तो है आपको पोस्ट लिखा है ना वही वही उनकी वॉल पे डाल दीजिए मैं इससे इस ज्यादा और, तो तो तो और, और एक तो ये रहा और वो आपको मैं मैटर थोड़ा सा बना के देता हूँ आप उसको फाइनल करके बाद वही चीज है ना अगर आप देखो आपको मुझे कहो किसी को भेजना है लेटर भेजना तो आप लेटर वैटर थोड़ा मैटर वैटर बना के दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा मतलब हर व्यक्ति लेख नहीं हर व्यक्ति लेख तो है नहीं हर चीज का कर सकता है तो ये सब चीजें होती है मैं आपके अनुसार थोड़ा आसान हाँ। बना, बनाता हूँ एक पेज का बनाता हूँ ठीक है आप उसको जो है उसको सुधार करके आप फाइनल कर दीजिएगा ठीक मतलब मूवमेंट को अगर आप आसान करोगे तो बेटर रहेगा मतलब मूवमेंट को आप कब तक छोड़ दोगे की सब व्यक्ति इंटेलिजेंट है आपकी तरह तो हर व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है ना आपकी तरह जेंट तो है सफल करने करने करती है तो वैसे इसलिए ट्राई कर मैं तो समझने तो की कोशिश कर रहा था की राहुलता जी को क्योंकि वो थोड़ा तो टेक्निकली ज्यादा हो जाते हैं वो सोचते हैं की हर व्यक्ति को हर चीज की नॉलेज है वो अपने आप अप कर लेगा हर व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता पता करना पड़ता है ना हर चीज के लिए जी चीज़ है ठीक है चलो आप पूछ लीजिएगा फॉल पे और मैं जो आपको चिट्ठी बना के भेज दूँगा ठीक